माँ की बातें सरयू बाला देवी उद्बोधन कार्यालय कलकत्ता पंद्रह जून उन्नीस सौ बारह चार बजे शाम का समय होगा श्री माँ बहुत सी स्त्री भक्तों के साथ बैठी हैं मेरे परिचितों में उनमें मास्टर महाशय की पत्नी डॉक्टर दुर्गापद बाबू की पत्नी नरेंद्र बाबू की बुआ गौरी माँ और उनकी पालित कन्या जिन्हें मैं दुर्गा दीदी कहती थी आदि थी और बाकी से मेरा परिचय नहीं था माँ साहस्य वन सबके साथ बैठी बातचीत कर रही थी मुझे देखकर उन्होंने कहा आओ बेटी आओ बैठो गौरी माँ से कहलवाकर मैं नीचे ऑफिस से निवेदिता और भारत में विवेकानंद ये दो पुस्तकें ले आई मेरी इच्छा थी कि माँ निवेदिता से कुछ सुने। माँ ने पुस्तक देख कहा कौन सी पुस्तक है मैंने कहा निवेदिता माँ ने कहा पढ़ो तो बेटी थोड़ा सुनूँ उस दिन मुझे भी उसकी एक प्रति दी गई थी पर अभी तक सुनना हुआ नहीं इतने लोगों के बीच पढ़ने में यद्यपि मुझे लज्जा का अनुभव हो रहा था तथापि निवेदिता के संबंध से सरला बाला ने कितना सुंदर लिखा है यह माँ को सुनाने की इच्छा थी इसलिए माँ के आदेश से मैंने उसे पढ़ना प्रारंभ किया श्री तथा उपस्थित महिलाएं दत्तचित्त से सुनने लगीं निवेदिता की भक्ति की बात सुनकर सबकी आंखें आँखें शिक्त हो उठी मैंने देखा कि माँ की आंखों से भी आंसू बह निकले इस प्रसंग में वे कहने लगी आहा निवेदिता की कैसी भक्ति थी मेरे लिए वह क्या करे क्या न करे कुछ सोच नहीं पाती थी रात में जब वह मिलने आती तो लालटेन की रोशनी से मेरी आँखों को कष्ट होगा सोचकर उसमें कागज लगा देती प्रणाम करके अपने रुमाल से बड़ी सावधानी से मेरे चरण रज लेती मैं देखती उसे मेरे पैरों पर हाथ लगाने में भी संकोच का अनुभव हो रहा है यह सब कहकर माँ मानव निवेदता के बारे में सोचते हुए स्थिर सी हो गई तब उपस्थित मैं सभी निवेदता के बारे में जो जितना जानती थी कहने लगी दुर्गा दीदी ने कहा भारत का दुर्भाग्य है कि वे इतनी शीघ्र चली गई और एक अन्य ने कहा वे मानो भारत की ही थी स्वयं भी वे यही कहा करती थी सरस्वती पूजा के दिन वे होम का तिलक लगाकर नंगे पैर घूमती रहती थी पुस्तक का पठन समाप्त हुआ श्री मां भी बीच बीच में निवेदिता के बारे में दुख प्रकाश करने लगी अंत में उन्होंने कहा जानती हो बेटी जो सतप्राणी होता है उसके लिए अंतरात्मा रोती है अब माँ कपड़े बदल कर ठाकुर का सांझ भोग देने बैठी इसके पूर्व उन्होंने कई फूल मालाएं अपने ही हाथों से बनाकर ठाकुर को पहनाने की इच्छा से उनके सामने रख दिया था ब्रह्मचारी रास बिहारी ने उसी के पास भोग का रसगुल्ला लाकर रख दिया उसका रस फूल माला में पड़ने से काले चींटे आकर उसमें लग गए माँ हंसते हंसते कहने लगी इस बार ठाकुर को चींटे काटेंगे और रास बिहारी यह तुमने क्या किया यह कहकर उन्होंने सावधानी से चींटों को अलग कर माला ठाकुर को पहना दिया माँ का सबके सामने अपने पति को माला पहनाकर सजाते देख राधु की माँ मुंह दबाकर हंसने लगी श्री मां ने गौरी माँ को सबको प्रसाद देने के लिए कहा तथा सबने प्रसाद पाया एक स्त्री भक्त ने कहा माँ मेरी पांच लड़कियां हैं उनका विवाह नहीं कर पाई हूँ इसलिए बड़ी चिंता में हूँ श्री मां विवाह नहीं कर पा रही हो कहकर यह सब सोचने से क्या फ़ायदा होगा निवेदिता के स्कूल में भर्ती कर दो दिखना पढ़ना सीखेंगे आनंद में रहेंगे यह सुनकर अन्य स्त्री भक्त ने कहा माँ के प्रति तुम्हारा भक्ति विश्वास हो तो वही करो अच्छा होगा माँ ने जब कहा माँ ने जब कहा है तो फिर चिंता की क्या बात कहना न होगा कि लड़कियों की माँ ने इन सब बातों पर ध्यान नहीं दिया फिर किसी ने कहा आजकल लड़के मिलना कठिन है फिर लड़के लोग विवाह नहीं करना चाहते